उपदेश किया था मैंने सृष्टि के पहले सृष्टि नहीं होगी लेकिन तो अब देखो ऐसा किसी को शंका हो सकती है कि भगवान तो अभी वसुदेव के घर में हुए है कब द्वापर में भगवान कृष्ण द्वापर में वसुदेव के घर में हुए हैं। तो फिर सृष्टि के आरम्भ काल में सूर्य को उपदेश किया यह बात कैसे कह रहे हैं तो कुछ विरोध प्रतीत होता है ना क्या प्रतीत होता है विरोध विरोधिका लगाइए भगवत अच्छा फिर यहाँ कह क्या रहे हैं कि मयाते योगा प्ररोक्ता पुरातना की उसी पुरातन योग का आज मैं तुझे उपदेश कर रहा हूँ किस पुरातन योग का जिसे सूर्य को उपदेश किया हाँ तो अब लगाइए भगवता विप्र सिद्धम उत्तम भगवान ने विरुद्ध कथन किया है भगवान ने समझ में आ रही बात है भगवान ने विरुद्ध कथन किया है इति कश्चित माँ माभूत ऐसी बुद्धि किसी को ना हो ऐसी बुद्धि किसी को कैसे कैसी भगवान ने भगवान ने विरुद्ध कथन किया है भगवान ने हाँ ऐसी बुद्धि किसी मनुष्य को न हो ऐसी बुद्धि किसी मनुष्य मनुष्य को न हो इसी परिहार तो ऐसी बुद्धि के परिहार के लिए ऐसी बुद्धि के परिहार आगे भी किसी को ऐसी बुद्धि ना हो ऐसी बुद्धि को ऐसी बुद्धि का परिहार करने के लिए शंका सा करता हुआ अर्जुन बोला चौद्यम करते शंका शंका सा करता हुआ अर्जुन बोला जब अर्जुन ने शंका करके पूछ लेगा समाधान हो जाएगा तो आगे भी ऐसी बुद्धि किसी को नहीं होगी नहीं सो, सोचेगा कोई कि भगवान तो भी द्वापर वस्व के घर में हुए हैं और तो कहते सृष्टि हैं आरंभ में हमने उप किया है कैसे है? अब देखना अर्जुन हुआ क्या अपरम भन्म तो परम जन्मतः कथम एकदि जानी आम तो माधो प्रोक्त तो वन अपरम भक्त जन्म परम जन्म विवस्वता कथम एकदानी तम आदौ जन्म अपरम आपका जन्म बाद में हुआ है आपका जन्म बाद में हुआ है आपका जन्म बाद में वसुदेव के घर में हुआ है विवस्वता जन्म परम विवस्वता का अर्थ आदित्य से सूर्य से और सूर्य का जन्म पूर्व में हुआ है सूर्य का जन्म पूर्व में हुआ है ठीक है भवता जन्म भोता जन्म अपरम का जन्म बाद में हुआ है और विवस्पता जन्म परम और सूर्य का जन्म <Medalist> पहले <molecular noise> पहले हुआ है सृष्टि के आरंभ में हुआ है सूर्य का जन्म कथम एतद बीजानीआम है ना एतद कथम बीजानीआम इस बात को हम कैसे समझे इस बात को हम कैसे समझे या इस बात को अविरुद्ध रूप से हम कैसे समझे अविरोधी रूप से हम कैसे समझे क्या कि की त्व आदौ थी आदो त्व की सृष्टि के आरंभ में आपने ही सूर्य को उपदेश किया था आदो सृष्टि के आरंभ में स्वम आपने ही सूर्य को उपदेश किया था तो इस बात को अविरुद्ध रूप से मैं कैसे समझू क्योंकि विरुद्ध प्रतीत हो रही है बात यह बात विरुद्ध प्रतीत हो रही है लगा देखेंगे यहाँ अपरम कर्थ अरुआ थे अपरम का क्या अर्थ है अरुआ का होता है अरुआ चीन आधुनिक या बाद का बाद में होने वाला कि आपका जन्म बाद में वसुदेव के ग्रीने हुआ है परम परम कर पूर्वम परम का क्या अर्थ है और पूर्वम से क्या लेना सरगा दो जन्म कर आदित्य से और आदित्य की उत्पत्ति सृष्टि के आदि काल में हुई है है ना? सृष्टि के आदिकाल में हुई है यदि सूर्य नहीं होगा तो संसार चलेगा तो भगवान को भगवान जब सृष्टि करते हैं तो सूर्य को पहले ही बना देते हैं देवता मनुष्य पशु पक्षी की उत्पत्ति के पहले पहले किसको बनाते हैं सूर्य को बनाते हैं नहीं सब काम किसी का यदि सूर्य का प्रकाश ना हो तो पेड़ पौधे भी हरे नहीं रह सकते हैं पेड़ पौधे भी जो अपना भोजन बनाते हैं ना मिट्टी पानी के सहयोग से सूर्य के प्रकाश के, के के प्रकाशी से बनाते हैं सूर्य के बिना तो जीवन ही नहीं है इसलिए पहले सूर्य को ही बनाना पड़ता है धाता क्या है सूर्या यथापूर्वम अकल्पयत हूर्व कल्प के अनुसार भगवान सूर्य चंद्रमा की भी सृष्टि करते हैं सूर्य तो प्रत्यक्ष होता है सूर्य है पृथ्वी है तो सभी प्रत्यक्ष देवता है गंगा है देखना, सत्य गाय भी प्रत्यक्ष होता है सत्य करते, तो, करते है, तो कथम एतर एकदानी आम अविरुद्ध अर्थ पे है ना तो इस बात को अविरोधी रूप से मैं कैसे जानू अविरोधी रूप से, से अविरोधी अर्थ रूप से कैसे जानू अविरुद्ध अर्थ रूप से कैसे जानू क्यूँकी विरुद्ध अर्थ वाली बात मालूम पड़ती है अविरुद्ध अर्थ रूप से या अविरुद्ध अर्थ वाली कैसे जानू क्या यह करते जो तुमने ही आदि में इस योग को कहा ठीक है प्रोक्तमान में है ना इसका कर्म किया योगम इस योग को आपने ही सृष्टि के आरंभ में कहा है वही आप कौन जो जिन्होंने इस आपने सृष्टि आदि को सृष्टि के, के आरंभ में उपदेश किया था वाह आप इस समय मुझसे कह रहे हैं वही आप इस समय मुझसे कह रहे हैं इसको हम अग्रुत रूप से कैसे जानू आपकी बात पर कैसे विश्वास करूँ ऐसा अब ये तो इस पर जो है ना अब देखेंगे ये अर्जुन ही बोल रहा है अभी अच्छा अब श्री भगवान उवाच आने वाला है तो देखो शब्द यहाँ से है वासुदेवे की वासुदेव के विषय में जो अनिश्वर और असर्वज्ञ की शंका मूर्खों को होती है मूर्ख लोग क्या शंका करते हैं कि वासुदेव ईश्वर नहीं है वासुदेव ईश्वर नहीं है वासुदेव सर्वज्ञ नहीं है। मूर्ख लोग कहते हैं किस बात की ईश्वर है अच्छा अब देखेंगे क्या है कि वासुदेव के विषय में ईश्वर न होने की शंका तथा सर्वज्ञ न होने की शंका लग जाएगा क्या वासुदेव के विषय में ईश्वर न होने की शंका तथा सर्वज्ञ न होने की संख्या मूर्खा नाम है ना लगाइए भगवान वासुदेव के विषय में मूर्खों की जो ईश्वर न होने की शंका तथा सर्वज्ञ न होने की शंका होती है या स्त्रीलिंग है ना नंका के साथ अन्य है शंका के कौन करता है किसके विषय में हाँ मूर्ख शंका करते हैं इसलिए मूर्खों की संख्या भगवान वासुदेव के विषय में ईश्वर न होने की शंका तथा सर्वज्ञ न होने की शंका जो मूर्खों की होती है हिंदी का वाक्य कैसे अच्छा बनेगा भगवान वासुदेव के विषय में मूर्खों की जो ईश्वर हो। न होने की शंका तथा सर्वज्ञ न होने की शंका होती है ताम परिहरन उस शंका को दूर करते हुए दूर, दूर? करते हुए यदर्थों ही अर्जुन से प्रश्न जिसके लिए अर्जुन का प्रश्न है यद अर्थों है ना और जिस शंका को दूर करने के लिए अर्जुन का प्रश्न है जिस शंका को दूर करने के लिए अर्जुन का प्रश्न और फिर अन्वय करना ताम परियरण उस शंका का परिहार करते हुए लग जाएगा यद अथो ही अर्जुन प्रश्न जिस शंका को दूर करने के लिए अर्जुन का प्रश्न है ही कर्थ एवं कर लेना जिस शंका को दूर करने के लिए ही है ना उसको एवं संस्कृत में कहते हैं जिस शंका को दूर करने के लिए ही अर्जुन का प्रश्न है साम उस का परिहार करते हुए श्री भगवान ने कहा सुनाई देता पीछे नहीं सुनाई दे तो नजदीक आ सकते हो हाँ अब ये श्री भगवान उवास है देखो मैं इधर आ सकते नजदीक में यदि कोई असुविधा हो यहाँ भी बैठ सकते हो आ सकते हाँ आवाज न आए थे यह हवा की तो विशेषता है यहाँ के क्षेत्र की बाहर नहीं मिलेगी है गंगा बाहर भी नहीं है लक्ष्मण धूल से वेद निकेशन तक है किनारे किनारे देख लिये बहूमि में व्यक्ति जन्म शर्मा दिखा परम तपा अर्जुन के तुन तुन बहून में व्यतीतानी जनमानी सव क्या अर्जुन में क्या सव बहून जनमानी व्यतीतानी अर्जुन में क्या सव बहून जनमानी व्यतीतानी हे मेरे अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म व्यतीत हो गए मेरे और तेरे बहुत जन्म व्यतीत हो गए अर्जुन भगवान का भक्त है भक्त होने पर भी है तो मनुष्य तो उससे क्या है बहुत से जन्म व्यतीत हो गए और भगवान भी भक्तों का कल्याण करने के लिए लोक रंजन करने के लिए बहुत से अवतार लेते रहते हैं बहुत से अवतार धर्म यदा यदा से बहुत भारत धर्म से कदाप मानव है ना तो ऐसा बार बार भगवान के भी अवतार होते रहते हैं इसलिए भगवान कहते हैं हे अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म व्यतीत हो गए अब देखेंगे अहम तान वेद लगाइए परम तप शान सरवाणी अहम वेद हे परम तप उन सभी जन्मों को मैं जानता हूँ वेद जाना में है ना नम तप उन सभी जन्मों को मैं जानता हूँ कम तो ना वेद थे तू नहीं जानता है तू नहीं, नहीं जानता है हाँ मनुष्य को तो नहीं जानता है कि तू जन्म में मैं क्या था पता चलता है नहीं। इसके पहले क्या था कुछ पता नहीं चलता है क्या आगे क्या होना है ये भी पता नहीं चलता है अच्छा यदि इतना पता चल जाए तो बहुत तो उसको सुविधा हो जाएगी कि हमने इतना किया लेकिन फिर भी पूछ हाथ नहीं लगा अब देखेंगे बहुन में मैं मे मम और बेटी तानी कर थे अतिक्रांतानी मेरे और तेरे बहुत से जन में अतिक्रांत हो गए अतिक्रांत हो गए मतलब बीत गए जनवानी तो चा जय अर्जुन तानी हम वेद वेद कर जाने ये आत्म ने पद्म रूप चलाया है जानामी तो प्रसुई पद्म बनता है सर्वानी ना तुम तो व्यक्त व्यक्त कर जानी से तू नहीं जानता है क्यों नहीं जानता है क्योंकि धर्म धर्मा धर्म आदि के कारण आच्छादित भी ज्ञान शक्ति वाला तू है ज्ञान शक्ति अर्जुन की कैसी हो रही है धर्मा धर्म आदि के कारण आच्छादित हो रही है प्रतिबद्ध कारुद्ध अवरुद्ध कार्य क्योंकि तू धर्माधर्म मनुष्य कुछ कुछ धर्मा धर्म करता रहता है आदि से राजा द्वेश ले लेना धर्मा धर्म आदि के कारण आच्छादित ज्ञान शक्ति वाला तू है उसकी ज्ञान शक्ति आच्छादित है इसलिए वो सबको नहीं जानता और भगवान कहते अहम पुना मैं पुनः कैसा हूँ नीचे पंक्ति है अनावरण ज्ञान शक्ति इसका अर्थ है कि मेरी मतलब आवरण रहित ज्ञान शक्ति वाला आवरण रहित मतलब मेरी ज्ञान शक्ति आवरण से रहित है मेरी ज्ञान शक्ति आवरण से रहित है मैं आवरण रहित ज्ञान शक्ति वाला हूँ भगवान की जो ज्ञान शक्ति है उसका कोई आच्छादक है? नहीं।, नहीं है उसका कोई आवरण नहीं, नहीं।, नहीं है क्योंकि भगवान का तो कोई धर्मा धर्म है नहीं, नहीं। क्योंकि जो बद्धजीव जो कुछ करता है तो उससे क्या होता है धर्मा धर्म बद्धजीव जो शुभ कर्म करता है उससे धर्म होता है अशुभ कर्म करता है तो हाँ तो भगवान तो मुक्त है उनको कोई धर्मा धर्म नहीं इसलिए वो आच्छादन क्या कहेंगे आवरण रहित ज्ञान शक्ति वाले हैं या हेतु क्या दिया है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वा नित्य स्वभावत्वा मुक्त ऐसा स्वभावत्वावत शुद्ध स्वभावत्वावत्वा तो मुक्त स्वभावत्वा नित्य स्वभाव करते है कि सदा रहने का स्वभाव होने के कारण सदा रहने का भगवान सदा रहते हैं भगवान तो नित्य सदा रहने का स्वभाव होने से अब शुद्ध स्वभावत्वा शुद्ध विकार है यहाँ पर दोष का क्या अर्थ है दोष रहित स्वभाव होने के कारण दोष सबसे बड़ा क्या है अविद्या है ना? तो शुद्ध स्वभाव इसका मतलब क्या है दोष रहित रहना स्वभाव है या विद्या रहित होकर रहना स्वभाव है अविद्यात होकर के रहना शुद्ध अर्थ है दोष रहित या अविद्यात और बुद्ध अर्थ है यहाँ ज्ञान स्वरूप बुद्ध का क्यार है हाँ ज्ञान रूप होकर रहने का स्वभाव है ज्ञान रूप होकर रहने का स्वभाव है और मुक्त है ना हाँ तो मुक्ति और मुक्त स्वभाव मुक्त का नष्ट भी अविद्या वाला नष्ट हुई नष्टी अविद्या वाला होकर रहने का स्वभाव है या मुक्त कर्ज करना बंधन रहित क्या करेंगे बंधन रहित होकर रहने का स्वभाव है की मैं पुनः सदा रहने के स्वभाव वाला होने से अविद्यात होने के स्वभाव वाला होने से ज्ञान रूप ज्ञान रूप रहने का स्वभाव होने से तथा अभिबंधन रहित रहने का स्वभाव होने से नित्य स्वभाव होने से शुद्ध स्वभाव होने से बुद्ध स्वभाव होने से और मुक्त स्वभाव होने से ये सब हेतु हो गए किसने कि आवरण वही ज्ञान शक्ति वाला हूँ इस कारण भगवान की ज्ञान शक्ति का कोई आवरण नहीं है आवरण वही ज्ञान शक्ति वाला हूं इसी वेद इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ सब कुछ जानता हूँ हम हे परम तप आया था ना परम पराम सतु ताप्यू समाप्य परम तपा अच्छा ठीक है अब यदि कोई शंका करे की जब कि जन्म का कारण तो धर्माधर्म होता है जन्म का कारण क्या है जन्म का कारण धर्माधर्म धर्म है। और जन्म लेकर के व्यक्ति जो सुख दुख भोगता है उसका कारण भी क्या है धर्माधर्म दर्म है ना धर्म के कारण अच्छी होनी में जन्म और बाद में भी धर्म के कारण सुख और धर्म के कारण क्या होता है दुख होता है धर्माधर्म कथम कर दर रही तो तुझ नित्य ईश्वर का ऐसा लगाना तो धर्म धर्म का अभाव होने आरोप भी कथम कर करके क्या होता तो? है तो तू सभी क्या तो धर्मा धर्म भावे तो ईश्वर से दिन प्रथम जन्म धर्मा धर्म का अभाव होने पर भी ईश्वर का जन्म कैसे होता है ईश्वर का जन्म जब, जब आपका धर्म धर्म है नहीं तो आपका जन्म कैसे हो गया आपका जन्म कैसे हो गया क्यूँकी जन्म का कारण क्या होता है धर्माधर्म तो आपका धर्मा धर्म नहीं है तो आपका जन्मी लगाएंगे धर्मा धर्मा भावे से अभी तो नित्य ईश्वर से जन्म कथम धर्म धर्म का भाव होने पर भी तो आप नित्य ईश्वर का जन्म कैसे होता है ईश्वर नित्य है ना पे कहा जाता है ऐसी शंका को हो तो भगवान इसका उत्तर स्वयं देते हैं अजो नाम ईश्वरों की प्रकृति देखिए अजह अभी सन अवैत्मा अज अभी सन अव आत्मा भूता नाम ईश्वर अति सन प्रकृति स्वाम अभिष्ठाया ना जायसे इसी जा और न जायसे अज जा, तो जाकर तो होता है उत्पन्न होने वाला या जन्म लेने वाला और क्या होता है उत्पन्न न होने वाला या जन्म मतलब अजन्मा होने पर भी देखेंगे अजह अव्यत्मा संज अव्यत्मा सन अपि अजन्मा तथा अव्यत्मा होने पर भी अजन्मा तथा अव्य आत्मा होने पर भी भूता नाम ईश्वर की प्राणियों का ईश्वर होने पर भी प्राणियों का ईश्वर भूता नाम ईश्वर सन अपी प्राणियों का ईश्वर होने पर भी भूता नाम करते प्राणी नाम तो भगवान ने अपनी विशेषता बताई की अजनमा है अव्य आत्मा है और प्राणियों के ईश्वर हैं। स्वाम प्रकृति मेष्ठा है की अपनी प्रकृति को बस में करके जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है इसको बस में करके आत्म माया सम्भवामी मैं अपनी माया से प्रकट होता हूँ अपनी माया से प्रकट होता हाँ स्वाम प्रकृति में अधिष्ठा या अपनी प्रकृति को बसने करके आत्म माया सम्भवामी अपनी माया से प्रकट दर होता हूँ या अपनी माया से उत्पन्न होता हूँ अब जीव का जब जन्म होता है तो जीव प्रकृति के अधीन हो जाता है जीव प्रकृति के अधीन हो जाता है कभी छुरा पिपाशा सताती है बीमारी सताती है परेशानी होती है प्रकृति भी अधीन है और भगवान जो है प्रकृति की अधीन नहीं है वो प्रकृति को बस में किए रहते है हैं ये अंतर है हैं दोनों में अब जिसका धर्मा धर्म नहीं है ईश्वर का वही ऐसा कर सकता है स्वयं प्रकृति में रिष्ठा है और जिसका धर्म घर्म तो है वो प्रकृति को अपने बस में कर प्रकृति भी हो जाता है और वो बस में ही हो जाता है ज्ञानी जी कहते है कोई दुख हो ज्ञानी को क्यों दुख है वो ले है अरे प्रारब्ध के अधीन तो वही पड़ा हुआ है ईश्वर को तो प्रारब्ध भी नहीं है प्रारब्ध तो है उत्प्रार्भ के कारण तो उससे लगी रहा है का। कोई तो नहीं है। ने आगे काज अपी अपी का क्या अर्थ है अजय अर्थ है जन्म रही अजय का क्या अर्थ है जन्म रही तथा अव्य आत्मा अव्य आत्मा का अर्थ है अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव क्षीण न होने वाली ज्ञान शक्ति रूप स्वभाव वाला छीण ना होने वाली ज्ञान शक्ति रूप स्वभाव वाला हाँ भगवान की ज्ञान शक्ति कभी छीण होती है क्या छीण होने का मतलब क्या होता है कम होना, होना। की छीण ना होने वाली ज्ञान शक्ति रूप स्वभाव वाला होकर भी वहाँ अजा है ना ठीक है यहाँ भी अति जोड़ दिया भाषाकार ने संग जोड़ दिया अजन्मा होने पर भी अग्रय आत्मा होने पर भी ध्रमस तरफ कर लेंगे यहाँ भी जोड़ा है भाषण अजन्मा होने पर भी अग्रय आत्मा होने पर भी और प्राणियों का ईश्वर होने पर भी तो भूता नाम से लेना है क्या प्राणी नाम कौन से प्राणी ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता नाम कि ब्रह्मा आदि से लेकर के क्या कहेंगे ब्रह्मा आदि से लेकर के तृण पर स्तंभ करते कीट भी होता है तृण भी होता है इस तृणों में भी तो जीव है सबने है ना तो ब्रह्मा आदि से लेकर के तृण पर्यंत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी सबके ईश्वर में है ब्रह्मा के देवताओं के सबके ईश्वर कौन है वास्व ब्रह्मादि लेकर पर्यंत सभी प्राणियों का ईश्वर होने पर भी ईश्वर ईसन शिला क्या शासन करने, कर करने का स्वभाव वाला ईसनशीला का क्या अर्थ है सभी प्राणियों के शासन करने का स्वभाव वाला होने पर भी स्वाम प्रकृति में प्रकृतिम स्वाम स्वाम से क्या लिया मम वैष्णवी मायाम त्रिगुण त्रिगुनाथ निशाम की मेरी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया मेरी त्रिगुणात्मिका ये प्रकृति जो त्रिगुणात्मिका है ना इस त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया वश में सर्वम जगत बरसते जिस माया के बस में संपूर्ण जगत रहता है जिस माया के बस में <TRAE -1> माया के बस में ये सब संसार है ये जिसके बस में संपूर्ण जगत रहता है नज्जनते माया मेहता हाँ जो प्रभन नहीं करते हैं वो सब क्या है माया के बस में रहते हैं जिस माया के बस में संपूर्ण जगत रहता है यया मोहितम जिस माया से मोहित होकर माया या मोहितम सबका मोहित होकर जिस माया से मोहित होकर यहाँ भी स्तंभ कर सक जिस माया से मोहित होकर के अपनी आत्मा वासुदेव को लोग नहीं जानते हैं, सबकी आत्मा कौन है वासुदेव है ना? हमारा तुम्हारा सबका आत्मा वासुदेव भी है जिस माया से मोहित होकर के अपनी आत्मा वासुदेव को नहीं जानते हैं। तो इतनी महिमा माया की है कि सब उससे मोहित होने के कारण अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं। और भगवान कैसे हैं अधिस्थाएम स्वाम प्रकृति, स्वाम प्रकृति उस अपनी प्रकृति को अधिष्ठा करके वही कृत्य उस अपनी प्रकृति को बस में करके सम्भवामी सम्भवामी का कृतिया है की बेधारी दे जैसा देधारी जैसा उत्पन्न देवान यू भवानी तम भवानी है ना सम्भवी करके किया है देवान यू भवानी अच्छा अब दे और जाता हूँ लिखा है ना आगे हाँ तो ऐसा समझियेगा आप दे जैसा होता हूँ देधारी जैसा यू इसलिए लगाया है की भगवान अन्य देधारी जैसे नहीं होते हैं अन्य जो दे प्राणी है वो धर्मा धर्म के अधीन है और भगवान धर्मा धर्म के अधीन नहीं है तो दे जैसा होता हूँ दे जैसा अथवा कि ये दे जैसा उत्पन्न होता हूँ दे जैसा ऐसा समझ लेना दे जैसा होता हूँ अथवा दे जैसा उत्पन्न होता हूँ आत्म माया करते अपनी माया से अपनी यहाँ न परमात्ता लोकवत कि वस्ता लोक की तरह मेरा जन्म नहीं है लोक मतलब तो अन्य प्राणी अन्य प्राणी की तरह मेरा जन्म नहीं।, नहीं है अच्छा अपनी माया शक्ति से प्रकट होते हैं यहाँ जो आत्म माया है तो यहाँ पर रामानुजाचार्य ने क्या अर्थ किया है देखेंगे माया है जो सांग वेद का अध्ययन करना चाहिए कहा जाता है न तस्मात ब्राह्मणे निष्कारो वेदो अस्या कि जो तो निरुकते। निरुकते है ना तो वेदांग क्या है आपको निरुक्त निरुक्त निगंटू का व्याख्यान है निगंटू में इसी पंक्तियां है माया वयनम ज्ञानम माया वयूनम ज्ञानम माया वयुन और ज्ञान ये शब्द कैसे है? पर्याय हैं तो माया और ज्ञान क्या है पर्याय है तो माया शब्द यहां पर क्या है संकल्पात्मक ज्ञान को कह रहा है संकल्प को कह रहा है तो भगवान अपने संकल्प से प्रकट होते हैं किससे प्रकट होते हैं तो रामानुज आचार्य के अनुसार यहाँ पर माया मायाकर्थ है संकल्प निगंधु के आधार पर उन्होंने अर्थ किया है भी है ना सर सोमी रेखा रिप्रीम दिरागे तरक् छत उसने संकल्प किया तो भगवान संकल्प से ही सभी कार्य करते हैं चाहे सृष्टि करना हो तो भी संकल्प से करते हैं और उनको प्रकट होना हो तो भी अपने संकल्प से ही प्रकट होते हैं उन्होंने ऐसा अर्थ किया है हाँ और अपने तो संकल्प से, से प्रकट होते हैं ऐसा उन्होंने अर्थ किया है अच्छा आगे देखेंगे वह जन्म कब होता है जन्म कब होता है? क्या सिमर्थम कि और किस लिए होता है क्या जन्म में और वह जन्म में, जिस जन्म की चर्चा है ना स्वाम प्रकृति में है वह जन्म कब होता है और किस लिए होती है हाँ और किस लिए होता है इसी उच्च से इस पर कहा जाता है अजाय मानो बोझा भी जाए थे श्रुति है ना कि अजन्मा परमात्मा भी बहुत रूपों में जन्म लेता है ऐसा अपने संकल्प तो है अविद्या शब्द कहीं श्रुति में आता है सदैव एकम भी क्षर उसने संकल्प दिया अविद्या विद्या नहीं आता है लोग जिससे लगा देते अविद्या संकल्प दिया श्रुति में विद्या कहीं विषय नहीं होता है लगाने की आदत पड़ गई है लोगों की क्या करेंगे उसकी बिना गति नहीं, तो है।, नहीं तो है तो लगा देता है कहीं भी देखना कहीं नहीं मिलेगा अच्छा देखिएगा विशेष ब्रह्म की सिद्धि करनी है तो अविद्या को मानना पड़ता है अगर तो सजाती विजाती भेद का एक तरीका ऐसा ही लोग मानते हैं कि तो अविद्या माननी पड़ेगी ऐसा कह देख लो आगे देखेंगे और जो लोग ईश्वर को सर्वज्ञ सत्य संकल्प मानते हैं वो बोलते हैं अपना अपना विचारधारा है है ना करने के के लिए लोग लेते हैं देखेंगे आगे गीता में भी कोई आएगी भगवान देवी आगे देखेंगे हम भारत यदा यदा, यदा यदा यद बिलानी भारत यदा यदा धर्म से बिलानी अधर्म से अभ्युत्था भारत यदा यदा धर्म से बिलानी अधर्म से अभ्युत्थ अहम ही है ना पहले तदा अहम ही आत्मा सृजामि तदा अहमी ही आत्मान सृजामी हे भारत जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है भारत जब-जब धर्म जब की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तदा करते तब अहम ये मैं ही ही है ना, ही यहाँ पर में है तदा हम मैं ही आत्मान सृजामी अपने को प्रकट करता हूँ सब मैं ही अपने को प्रकट करता हूँ या सब मैं ही जन्म लेता हूँ अच्छा धर्म की हानि तो अभी भी खूब हो रही है अधर्म की वृद्धि भी हो रही है लेकिन वैसा यशोदा जैसा प्रेम भी तो चाहिए ना वैसा भक्ति भी होना चाहिए भगवान तो आने के लिए तैयार रहते हैं पर वैसा कोई प्यार भी तो किसी को तो मिलना चाहिए उसकी भक्ति भी होना चाहिए अभी जो कम है क्या तो क्यों नहीं आते हैं वैसा चाहिए ना जिसके यहाँ भगवान आए उतना बड़ा भक्त भी तो कोई होना चाहिए कोई <laughs> बात नहीं, नहीं। ये का यार का है सोम कहा इसलिए सब सब कुछ होना चाहिए लगती है धर्म से गिलानी ही गिलानी का त्यार है हानि जब जब धर्मो क्या होता है धर्म की हानि होती है धर्म की हानि कही है ना तो धर्म देखेंगे धर्म क्या है प्राणी नाम अभ्युदय श्रेय साधन से ये जो है धर्म से कर्त किया है अभ्युदय निश्रेयस् साधनस्थ प्राणों के प्राणियों के अभ्युदय और निश्रेयस का साधन क्या है धर्म अभ्युदय का अर्थ होता है लौकिक उन्नति और तो निश्रेयस का क्या अर्थ होता है मोक्ष प्राणियों के लौकिक उत्थान और मोक्ष का साधन कौन होता है धर्म धर्म तो धर्म के यानी होने से लौकिक उत्थान भी नहीं होता है और मोक्ष भी नहीं होता है आजकल जिसको आप सोचते हैं बहुत मौतिक दृष्टि से बढ़ा चढ़ा है तो शांत है क्या धर्म को लेकर के जो अभ्युदय होगा लौकिक उत्थान होगा उससे शांति रहेगी जैसे अम्बरीश अम्बरीश भी तुम्हारा ऐसे कैसे शांति प्रकृति के थे धर्म को लेकर जो अभ्युदय होगा वो भी अच्छा होगा ध्यान लगेगा ये तो कोई तो ये सब बिना सारी सभी लोगों का कि प्राणियों के अभ्युदय और निश्रेष का साधन क्या है धर्म और कैसा धर्म है होगा वा, वर्णाश्रमादि लक्षण से वर्णाश्रमादि रूप धर्म वर्णाश्रमाधि रूप लगाइए प्राणियों के अभ्युदय और निश्रिय का साधन वर्णा रूप धर्म की हानि होती है लग गया अभ्युनम का उद्भवा कर वृद्धि किसकी वृद्धि अधर्म की वृद्धि होती है सदा आत्मानम सब पूर्व में आया था ना आत्म माया तब मैं माया शक्ति ऐसी अपने को रचता हूँ माया शक्ति ऐसी अपने को प्रकट करता हूँ ऐसा भगवान कहते हैं हाँ धर्म तो बहुत बहुत हानि है इस समय भगवान ये बचाए तभी ईश्वर इसका आश्रय देने को कह दिया है तभी तो भगवान श्री के स्वधाम को चले गए तो बहुत लोगों ने सोचा इस धरा पर रहना नहीं चाहिए वो तो अधर्म आ जाएगा भगवान वो हो गया महाभारत में कई जगह ऐसा वर्णन आया है कुछ लोगों ने विचार किया कि कलयुग की कलयुक्त बात ही नहीं करना चाहिए ऐसा महाभारत में खुद लिखा हुआ है बड़ी निंदा की है कलुग प्राणियों की दुख रूप से उसका फल मिलता है सब लोगों को किमर हम तो भगवान अपने को रचते हैं अपने को प्रकट करते हैं क्यों प्रकट करते हैं तो देखेंगे परिप्राणा साधु नाम विनाशाता धर्म संस्थापना युगे युगे साधु नाम परिप्राण है क्या दुष्कृता विनाशाए धर्म संस्थापनाथ है युगे युगे संभवामी साधु नाम परिप्राणा क्या दुष्कृताम विनाशाए धर्म संस्थापना अर्थ है युग युगे संभवामी सज्जनों की रक्षा करने के लिए साधु कार्य क्या है साधनौती पर कार्य जो दूसरे के कार्य को करता है दूसरे का भला करता है दूसरे का हित साधन करता है वो क्या है संस्कृत साहित्य में साधु शब्द महात्मा शब्द या चतुर्थ अष्टमी के वाचक नहीं सज्जन पुरुष के वाचक है चाहे वो गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो ब्रह्मचारी वास्थी कोई भी हो है ना यदि उसमें सज्जनता है तो उसको क्या कहेंगे साधु कहेंगे महात्मा कहेंगे वाल्मीकि रामायण में महात्मा जनक महात्मा दशरथ है ना आजकल हिंदी में सब उल्टा-पुल्टा को रखा है युक्त भाव से ना? ये सब उल्प भाषाएं है हिंदी वगैरह जितनी है संस्कृत ही एक यथार्थ भाषा है हाँ पुराणों में बोला है की सब ये के स्वभाव से संस्कृत का हरा जाएगा तो ये यहाँ ध्यान देंगे तो ये साधु नाम परिक्रणा है क्या दुष्काम जी सा है भाष्य देखेंगे परिप्राणाय का क्या परिक्षणाय, है परिरक्षणाय परिका रक्षण करने के लिए अच्छी प्रकार रक्षण कर, रक्षा रख, करने के लिए या साधु नाम कर क्या किया सनमार्ग स्थानाम जो सन्मार्ग में स्थित हैं, सन्मार्ग कौन शास्त्री मार्ग है ना जो सन्मार्ग में स्थित साधु नामकर सनमार्ग स्थानाम की सनमार्ग में, में स्थित मनुष्यों की रक्षा करने के लिए सन्मार्ग में स्थित मनुष्यों की रक्षा करने के लिए सन्मार्ग में स्थित कौन है जो जो धर्माचरण करते हैं ये क्या करते हैं शास्त्र सम्मत जिनका जो आचरण करते हैं पाप की कमाई करके दान देना ये सन्मार्ग में स्थित होना नहीं है ध्यान रखना शास्त्र के अनुसार पूरा जीवन और क्या दुष्क काम का अर्थ है पाप कार्य पाप करने वालों के विनाश के लिए पापियों के विनाश के लिए और क्या है धर्म संस्थापना अर्थ है धर्म के, के, के आ, की धर्म ऐसी धर्म संस्थापन है, कर धर्म की अच्छी प्रकार स्थापना और तदर्थम अर्थ है की धर्म की समय स्थापना करने के लिए धर्म की समय स्थापना करने के लिए युगे युगे कर्थ क्या प्रति युगम विश्व हुआ है की प्रत्येक युग में मैं प्रकट होता हूँ प्रत्येक युग में प्रगटा और देखिए ते देखिए जन्म कर्म चे दिव्यम एवं त्यक्तम नई आज जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ये तत्व त्यक्तन्म एति माम अर्जुन पुनर्जन्म न एसी माम सह अर्जुन लगाइए अर्जुन जन्म चा कर्म में दिव्यम अर्जुन में जन्म चा कर्म दिव्यम हे अर्जुन मेरा मम में अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दिव्य है मतलब मेरा और मेरे मेरा अवतार और मेरी लीलाएं दिव्य हैं जन्म का मतलब अवतार और कर्म का क्या है लीला है मेरे अवतार और मेरी लीलाएं दिव्य हैं है ना दिव्य है मतलब अलौकिक हैं लोक में ऐसी किसी की नहीं है एवं यह तत्वता बेची ऐसा जो तत्वता जानता है ऐसा जो तत्वता जानता है तो सह स है न सह देहम च पुनर्जन्म न एसी सहदेहम चुका पुनर्जन्म न एसी वह देव को छोड़ करके या इस वर्तमान देव को छोड़ करके पुनर्जन्म न ऐसी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है पुनर्जन्म को प्राप्त हाँ तत्पता क्या जाने कि भगवान के अवतार और लीलाएं कैसी है अभिव्य है अपराकृत है ऐसा ऐसा होगा तो खूब निष्ठा होगी भगवान में क्या होगी खूब निष्ठा होगी खूब प्रेम होगा सबको मिठ्या जन्म लेगा तो प्रेम हो पाएगा है न लेकिन ध्यान देना कि पुनर्जन्म कि देव को छोड़कर पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता है तो पुनर्जन्म कब प्राप्त नहीं करता है ज्ञानी पुनर्जन्म ने को छोड़कर वर्तमान देव को छोड़कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है और किसे प्राप्त करता है माम ए मुझे प्राप्त करता है एक ही अपनोती मुझे प्राप्त करता है ठीक है मुझे प्राप्त करता है अर्थात वह मुक्त हो जाता है जन्मी माया रूपम माया रूप जन्म आश्चर्य रूप जन्म है ना? माया का रूप जन्म मतलब क्या है आश्चर्य रूप जन्म भगवान का जन्म जन्म जो है जो अवतार है वो आश्चर्य है माया रूप जन्म कर्म क्या और कर्म कौन साधु परित्राण आदि है साधु परित्रण आदि से क्या लेना है आप को वही संत ये भक्त परिक्रण हो गया ना साधु परिक्राण तो भक्त परिक्राण हो गया लोक रंजन असुर संघार लोक रंजन असुर संघार ये सब कर्म हो गए लीलाएं हो गयी मैं करते मम दिव्यम करते अपराक्षितम अपराक्षम करते अलौकिकम ईश्वरम ईश्वरम है ना मतलब क्या ईश्वरी कैसे है ईश्वरीय मतलब केवल ईश्वर से ही संबंध रखने वाले हैं भगवान का जैसा अवतार और जैसी लीलाएं हैं वो केवल उन्हीं से संबंध रखने वाली हैं ऐसा किसी का अवतार और कर्म नहीं हो सकता है ईश्वरम इस इस कर ईश्वर संबंध ही है एवं एवं आया सुख में एवं कर यथोक्तम एवं का क्या अर्थ है यथो मतलब इस प्रकार मतलब यह यथोक्त यह वेद की तत्वता करते किया है कि कि तत्व से जानता है या तत्व से यथार्थ जानता है तत्व से यथावत कि तत्व से यथार्थ जानता है यथावत जानता है अच्छा जानकर कर फिर ज्ञान से मुक्ति तत्वा देहम देहम से लेना है देहम व इस देव को छोड़कर पुनर जन्म कर्थ क्या है पुनरउत्पत्ति न ए न प्राप्त को प्राप्त नहीं, नहीं होता है बल्कि माम एथिका आगक्ष अच्छा। मेरे पास आता है मेरे पास है? ना ना ना। या मुझे प्राप्त होता है बातें ही है मेरे पास आता है अर्थात काम उच्च ऐसी हुआ मुक्त हो जाता है अर्जुन ओम पूर्ण मद पूर्णमिद छोड़ तो लगाइए तेजी से एक साई